माँ की बातें श्री जितेंद्र मोहन चौधरी पटना जयराम बाटी में किसी भक्त ने जब के संबंध में माँ से पूछा जब रास्ते में रेलगाड़ी में स्टीमर में सफ़र कर रहे हों तब किस तरह जप करना चाहिए इस पर माँ ने कहा था उस समय मन ही मन जब करोगे उन्होंने और भी कहा बेटा देखोगे कि धीरे धीरे हाथ मुंह सब बंद हो जाएँगे केवल मन ही में जप होगा अंत में मन ही गुरु होगा एक दिन बातचीत के बीच मठ के महाराज लोगों के संबंध में मां ने कहा जीवों की मुक्ति की चाबी इनके हाथ में है काशी वाराणसी में एक बार मां के जन्मदिन पर स्वामी केशवानंद की माता अपने किसी स्वजन के मृत्यु की बात का स्मरण कर रोने लगी इस पर मां ने कहा छीह आज क्या रोना चाहिए आज तो आनंद का दिन है क्वालपाड़ा में रथ यात्रा के दिन हमारे किसी गुरुभाई ने माँ से कहा माँ मन बहुत चंचल हो गया है किसी तरह ठीक नहीं होता उसके उत्तर में माँ ने कहा जैसे आंधी बादलों को उड़ा ले जाती है वैसे ही उनके नाम से विषय रूपी मेघ छट जाएगी इसी दिन माँ से मन की दुर्बलता के संबंध में निवेदन करने पर माँ ने उत्तर दिया काम क्या एकदम से जाता है जी शरीर रहने का कुछ न कुछ रहेगा ही पर बात क्या है जानते हो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 इष्ट मंत्र से ही सब काम होता है